श्री श्रीरामकृष्णकथामृत श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता स्था परचय कालीप्दोष्भ्यकुकुर मग स्थित अस्वी प्रभु शुभागमनवाथी ग्रंथे उल्लिखित अस् दक्षिणेशरे एक कालिपदे उपस्थित सतीभु कलिका जिगिमीषा प्रकटयास सपदी एव नौकया श्री प्रभु लाटुना सह प्रस्थि मगे गंगा बक्षसी कालिप से जिह्वायां मंत्र लिखि तं प्रति कृपा प्रकटयामास तथा तस्े शुभागमनमको श्यामा दिवस प्रतिवर्षम एक श्याम पुकुर श्याुक्कुभव गोकुल भट्टा अभ्यर्थना भट्टाचार्य अभ्यथना प्रकोष्ठ पंचपंचाशत्ख्यक्याुक्कुमागे स्थित कंठरोग्री श्री, श्री प्रभु एक पंचाशीतुतराष्टादतर्षा अक्टोबर मसल से द्वितीय दिनाक पंचाशीतुतराष्टादत ख्रृष्टवर्षा डिसेमबर मसय दसम दिनाक यवनावसत एकदशदीन दिन विवरण श्री श्रीरामकृष्णकथा उल्लिखित अस्त कालिपदोष प्रचेया परिकृतम अभूत प्राण कृष्ण मुखो मुखोपा मुखोपाध्याय कलिकता चतुर्थ पत्रयीयूढ़साविन्ना चीश्स रामधन मित्रलघुस दयाशीतराशतम खिष्टवर्ष से एप्रिलस द्वितीय अन्े श्री श्री प्रभु सभक्त एत गृह आगत मध्या सेवाग्रहणतवा तदनियालोचनम अकोत् श्यापुके विद्यासागर सेद्यालय अय मेट्रोपोलिटन विद्यालय श्यांबाजार स्थित पंचमागसहगस्थला अनतिदूरे अवस्थित गण प्रातरे सासक्रीड़ा द्रुँम गमन मगे श्री श्री प्रभु महोदय एतद्विद्यालयतो याने आरोपितवान आरोपितवान् द्वयशीत्युत्तर अष्टादशशततमख्रिष्टवर्षस्य नभेम्बर् मासस्य पञ्चदशे दिनाङ्के गिरीशचन्द्रघोषस्य भवनम् एतद् भवनस्य पूर्वतनसङ्ख्या आसीत् त्रयोविंशसङ्ख्यकबोस्पाळालघुसरणिः इति सम्प्रति एतस्य प्रायः पूर्णतो भङ्गं कृत्वा नूतनो मार्गो गिरीश एवेन्यूटी निर्मित गृह परीत मग मध्य द्वीपवत स्वल्प मात्र संस्कार गिरीश मेमोरियाल गिरीशस्मृतिम कचन पाठागारो दीतले संस्था प्राकारेण पिवेष्टिस्थले गिरीशंद्र से दंडापूर्णवजवमूर्ति दक्षिण्यत पत्राले संकेतह गिरीश सां्रति पत्रये गिरीशस्मृति मंदर गिरीशन्यू स्थित कलिकता तृतीय पत्रालीयूस बाग बाजारो श्री श्री प्रभु एक कपय वार शुभाघम बलराम वसुभवन बलराम मंदर न इदीन काले प्रसिद्धि ग्री श्री प्रभु शताने शुभागमन अंतरा अंतरा निशयापन कर सल बलराम से शुद्धाग्रहण रथयात्रोत्सव संकर्तन विवधका ईश्वरीप भावेशन भक्ता प्रति कृपा प्रकटन सामधि इदी प्रभो बहुविधा लीलातवने प्रकटिता अभवं श्री प्रभु एक तरह दुर्गमित अभीदी स्म सवन से बहिर्भाग्राम सेन्यासी निर्मता पृथक न्यासक्षका पिचाधीन पत्र संके कलिकतायां कलिकातायां तृती पत्रीन गूढ़सख्या सप्तसख्यकिस्व्यू स्थित चुनीलाल मार्गे। एतत मगे एक प्रभु भक्त मालिका भक्तमालिका ग्रंथ से भागे उल्लिखित अस्त नंदलाल वसुभव सांप्रति पत्र संकेत कलिकता तृतीय संख्या गूढ़सख्यान्ना बाग बाजार नौ वसु बाग्बाजारस्थिता नवसख्यक पशुपतिसु लघुसरण्यातनेहु दीना देव, चिरा सी शुवा श्री श्री प्रभु पंचाशीतरअाद्रृष्टवर्षा जुलाई मसल अठाविशे दिनाक अगम्य चिंत्र अवलोक्य प्रशंसा दीननाथ वसुभवनम सांप्रति पत्रस कलिका पत्रीयूढ़साविन्ना बाग्बाजार स्थितया बोसपाड़घुस स्वामीन अखंडानंद महाराज सेमृति कथा इती ग्रंथे उल्लिखित अस्त श्री श्री प्रभु एक केशवचंद्रसे अ ब्राह्मक्त सह शुभागमन तस् सम हृदय श्री श्री प्रभोसेक तथा सहचर तेना सह, तेन सह आसी अस् किशोर गंगाधर तथा हरिनाथ तम साक्षात्तवा कालिनाथ वसुभव दीनानाथवसो कनिषसहोदर से कालीनाथ से एक संख्यक संख्यकोसाड़ा लघुसरिस्थते गृह श्री श्री प्रभु केशव महोदय तथा अने सह एव दिने भवनस्य आगछत नास्ति नूतन मार्गस्य मगस गिरीशन्यू इख्य सेम गृह एक जैत गोलापमन पंचाशीतुत्तर अठादश्रृष्टवर्ष से जुलाई मसल अठावश दिवसे श्री श्री प्रभु सभक् भवनम आगतवा संप्रतिवनमत स्वामी सत नूत रूप पर वर्त है पत्रय कालिकाता तृतीय पत्रालीगूढ़सख्यान्ना बाग्बाजारस्थिता ए ष्यक नवीन सरकार लघुसरण्याृह पंचाशीतरअाद्रीष्ट वर्ष से जुलाई मसल्स अठाविशे दिनाक गोलापम्मा गृहतः श्री श्री प्रभुसभक्तव शुभागमन करतव गृहमेंट पूर्व एक आसी इदानंत्र संवृत्त पत्रालय संके कलिकातायां तृतीय इति पत्रालीगूढसङ्ख्यावच्छिण्डे पञ्चदश नव द्विसङ्ख्यबाग्बाजार् दी मार्गे दीनानाथमुखोपाध्यायस्य गृहं बाग्बाजार्सेतुसमीपे एतद् भवने दीनानाथस्य भक्तिविषये श्रुत्वा श्री, श्री प्रभु श्रीप्रभुः महोदेन सह यानेन समागतवान् किन्तु इदानीम् एतद् भवनस्य स्थितिः स्थानं न ज्ञायते गङ्गातीरे नूतनभवनं वाग्बाजारे दुर्गाचरणमुखार्जी मार्गस्य एतदेकतले परिगृहीतभवने श्री श्रीप्रभोः चिकित्सार्थं दक्षिणेश्वरतो भक्ताः तम् आदाय आनयन् किन्तु किंतु उन्मुक्त से उन्मुक्तवाय स्थाज श्री प्रभु तत्घुरीसरगृह प्रवेश तत स्थ्युवा झटती पदव्रजेन बलराम वसुभव प्रस्था सिद्धेश्वरी मंदर बाग्बाजार स्थित श्री श्री प्रभु एक मंदर सामग्छत श्रीम दर्शन ग्रंथे पंचदे भागे उल्लिखित अस्त मदन मोहन मंदर बाग्बाजार स्थित एतं मंदिरदर्शनाथ श्री श्री प्रभो आगमन विषय श्रीम दर्शन इती ग्रंथे पंचदे भागे उल्लेख अस्त कविराज गंगा प्रसाद सेनस्य प्रसादस गृह कलिकता पंचमित पत्र गूढ़साव छिने नवेक संख्यक कुमार संख्यकुमर टूल प्रसिद्धस्य कविराजस्य प्रसिद्ध से कविराज से गंगा प्रसादस एतने श्रीरामकृष्ण चिकित्सा सगतवान्हरलाल सृहम सांप्रति सलितायाँ पंचमित पत्री गूढ़साव छिन्न शोभाबाजारस्थित नव दस सप्त नव दस बी संख्यक देनिया टोला मगे श्री श्री प्रभु एक भक्त न्यूनतया नववार शुभागम करी श्रीरामकृष्णकमृत विचारासार साहित्यम्राट वंकमचंद्रेण सह त साक्षात्कार तथा भगवद्वीचय आलोचनमूत सभक्त भगवत प्रसंगस्य सभक्कीर्तन तथा भगवत्संग विषे श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकथाते उल्लेख अस्त नंदन भागा काशीश्वरिभव ग्रे स्ट्रीट तस्तुतर अठादवर्ष से मे मसतीय दिनाक आदिब्रह्म सजात काशीस्वरि एक ब्राह्म उत्सव श्री श्री प्रभु शुभागम करसव रवींद्रनाथाकूर इत्यादाकूरवीय भक्ता उपस्थिता उपस्थिता आसन् वैद्यदुर्गाचरणबंदोपाध्यायगृहम कलिकता नूतन बजार सीपे तरह गृह आसत प्रभु कंठरोग से प्रथम था वैद्य भवने गोलापमाता लाटू कालिप्रसाद दक्षिणेश्वर तो नौकाया श्री श्री प्रभु चिकित्सा आनीतवत पुंथीग्रंथे एक उल्लेख अस्तनाथ मजुमदार से वाभवन नेमू गोस्वामी लघुसरिस्थि एक पंचाशीतर अष्टादत खिष्टवर्ष से एप्रिलस षे दिवस श्री श्री प्रभु सभक्त शुभागमन कीर्तनानंदन सभूत अनतर भगवत्स उपहार स्वीकृत चैत्रमास से अत्यघे कुलपी कृत्वा करंदते स्म कूंपाबागा वाणिज्य संस्थ्या स्थान सामप्रतिके काले बिडन इति रवींद्रकन पुंथीग्रंथे बीडनबागा उल्लिखित वैद्यदुर्गाचरणबंधोपाध्याय द्वारा कंठरोग प्रथम था चिकित्सम श्री श्री प्रभु गोलाप्मा लाटुना तथा काली सह कालिप्रसाद उद्यान दर्शनाथ सगतवाधवृक्षलता सीमेंट द्रव्य अंकितलकिमाल्यम इदीक संदृश्य साधकवादनवेलां ते नौकया प्रत्यावर्तन करतव